शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिवगंगा समझना चाहिए भगवान शिव का ऐसा ही वचन है वहां स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशाह मासिक श्राद्ध श्राद्धीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है है वह तत्काल पापों से मुक्त हो जाता और अंत में में शिव शिव पद प्राप्त अथवा के क्षेत्र सात पांच तीन या एक ही रात निवास कर ले ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है दिन के तीन विभाग होते हैं प्रातः मध्यान्ह और सा, सायं इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा तो सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है ऐसा जानना चाहिए इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है रात के चार प्रहरों में से जो बीच के दो प्रहर हैं उन्हें निशीच काल कहा गया है विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है ऋषियों ने कहा सूर्य जी पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले यह हमें संक्षेप से बताइए